प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला तीर्थ महिमा जिज्ञासा ओंकार पर्वत की प्रतीक्षिणा किस प्रकार करें मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर नामक स्थान में नर्मदा नदी के बीच में ओंकार पर्वत है उसी पर्वत पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है समाधान ओंकार पर्वत की परिक्रमा काल में यह निश्चय रखना चाहिए कि इसकी परिक्रमा से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी क्योंकि ओंकार के भीतर समस्त विश्व है संपूर्ण देवता हैं और सारे शब्द तथा उनके अर्थ भी ओंकार में ही समाये हुए हैं ओंकार संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है ऐसा अर्थ अर्थहृदय में रखकर इसकी परिक्रमा करनी चाहिए परिक्रमा विधि पूर्वक करनी चाहिए स्नान आदि करके नंगे पैर रहते हुए मौन होकर प्रत्येक पग पर मंत्र स्मरण करते हुए चलना चाहिए में जल, बीच में अन्नजल, बीच में अन्नजल, आदि कुछ भी ग्रहण न करे क्योंकि यह तपस्या है इसलिए इसमें सहन करना आवश्यक है इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति ओंकार पर्वत की परिक्रमा करता है तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लेगा जिज्ञासा कोई मोक्षार्थी साधक यदि तीर्थ में जाकर साधना करे तो क्या उसका विशेष लाभ होता है समाधान क्यों नहीं तीर्थ की महिमा तो है ही पर तीर्थ निवास के विषय में एक बात का ध्यान रखना चाहिए तुकाराम जी महाराज ने कहा संतों के पास मत जाना सत्संग में मत बैठना लोगों ने पूछा क्यों तो उन्होंने उत्तर दिया देखो संतों के पास जाने से तुम्हारे पूर्व के तो सब दोस्त नष्ट हो जाएंगे पर यदि तुमसे वहाँ पर कोई अपराध हो गया तो वह कहाँ नष्ट होगा ऐसा ही तीर्थ के विषय में भी समझना चाहिए इसीलिए तीर्थ में रहने वाले साधक को सावधानी की बहुत आवश्यकता होती है तभी तीर्थ में रहने का उसको लाभ होता है टी वी देखने के लिए तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है तीर्थ में जिस प्रयोजन से गया है यदि उसी प्रयोजन में उसका मन लगा हुआ है तो निश्चित ही तीर्थ निवास का लाभ होता है जिज्ञासा तीर्थों में क्या ऐसा रहस्य है कि लोग उनके प्रति इतने आकर्षित होते हैं इनमें जाने से क्या लाभ होता है समाधान तीर्थ परमात्मा की अनुग्रह शक्ति के माध्यम से ही बने हैं ये केवल पत्थर या पानी नहीं है कोई बड़ा प्रतापी राजा भी आयोजन करे तो वह इतने लोगों को खींच नहीं सकता क्योंकि समय किसके पास है परंतु तीर्थ लाखों लोगों को खींच लेता है इसमें कोई ना कोई रहस्य तो मानना ही पड़ेगा जैसे दूर दक्षिण भारत के किसी व्यक्ति के मन में आता है ओंकारेश्वर एक बड़ा तीर्थ है उसके बारे में उसने चिंतन शुरू किया अब जगत के चिंतन में से कुछ तो देवता का चिंतन होने लगा फिर वह सोचता है अगले साल तो अवश्य जाएंगे भले ही कर्ज लेकर जाना पड़े देखो उसमें इतना बल आ गया अब वहाँ से देवता के उद्देश्य से तीर्थ में आया इतना कष्ट सहन करके पैसे खर्च करके तीर्थ में आकर स्नान किया तीर्थ पापक क्षय स्नान्त तीर्थ में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है तीर्थ में आकर कुछ छोड़ने का नियम है पर लोग आजकल क्या करते हैं बैगन छोड़ देते हैं क्योंकि वह पेट में वायु करता है कोई कुम्भरा छोड़ देता है अरे तीर्थ में आकर सर्वसंकल्प छोड़ दो अन्यथा जब महादेव को जल चढ़ाओगे तो बीच में कामना आ जाएगी तब वह महादेव पर कैसे पहुँचेगा इसलिए इन कामनाओं को तो तुम तीर्थ में स्नान करते समय ही छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे पास इनके अतिरिक्त और है ही क्या अब महादेव तक आपका जल पहुँच जाएगा तीर्थ में देवता का दर्शन करके फिर किसी साधु के पास जाना चाहिए तीर्थे साधु समागम महात्माओं के पास जाएगा तो ईश्वर चर्चा सुनेगा और यही उसके कल्याण में हेतु बन जाएगी इसीलिए ये तीर्थ कोई मिट्टी पत्थर नहीं है देखो ये कृपा शक्ति की अवतार नर्मदा जी हैं जो अनंत जीवों का कल्याण कर रही हैं यह परमात्मा की साक्षात कृपा मूर्ति ही हैं इसमें किसी को किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए इसलिए तीर्थों में जाने से लाभ ही लाभ है